ब्रह्मसूत्र एवं भगवान वासुदेव की महिमामयी लीला कथा का हम सब प्रत्येक रविवार अमृत प्रवचन सुन रहे हैं जीवन में उतार रहे हैं जन्माष्टमी भी मनाए हैं और भगवान का स्वरूप का उनकी लीलाओं का सनातन धर्म के मौलिक स्वरूप कैसा है संप्रदाय और धर्म में भेद क्या है हमने विस्तार से उनमें जाना जैसे भगवान की पूजा के लिए हमें नहाना धोना पवित्र होना होता है पहले कुछ ऐले होकर हम नहीं पूजा कर सकते जिस थाली में हम भोग लगाते हैं उसको भी मांझ के साफ करते हैं गंदी थाली में भगवान की कोई आरती नहीं उतारता सत्संग हमारे मन की थाली को धोकर पवित्र करता है जिसके बिना कोई पूजा पूजा नहीं कोई आरती आरती नहीं सब नाटक है जिन्होंने मन नहीं धोए हैं उनकी कोई पूजा भगवान तक जाती नहीं है मैले थाल में आप ही को कोई खाना दे तो आप खाइएगा और आप चाहते हैं कि आप में ईर्षा रहे द्वेष रहे क्रोध रहे कपट रहे झूठ रहे फरेब रहे ईश्वर को भी धोखा देने की वृत्ति रहे और आप अपने को भक्तराज भी कहलवा दो ये दोनों बातें संभव नहीं होती ये दोनों बातें गलत है इसीलिए सत्संग हमारे मन की थाली को मांझता धोता तो है तो सत्संग करते ही नहीं कि बैठ के उठ गए एक एक शब्द को पियो भीतर जाने दो उसे उतर जाने दो और फिर उस शब्द को मांझने दो अपने आप को अपने मन को संकल्पों को मजबूत होने दो कि फिर दोबारा गंदगी फिर मेरी मनोवृत्तियों पे ना चढ़े और भक्ति विषया शक्ति और पाप में न चली जाए ये बहुत जरूरी है उसी के लिए सत्संग है उसी के लिए भजन कीर्तन कथा पूजा पाठ है और जैसा कि हमने जाना कि वाहि जगत सनातन धर्म ने माना नैमितिक जगत है निमित मात्र है और क्योंकि ये जगत नैमितिक है निमित्त मात्र है इसीलिए हम बच्चा पैदा होने का दंभ तो जी सकते हैं उंगली नहीं बना सकते वो ही बनाएंगे हम अपने लिए ही एक कोष जीवंत नहीं बना सकते शरीर में प्रभु ही बनाते हैं क्योंकि यह नैमित्तिक जगत है यदि इस प्रमाण के बाद भी किसी को निमित्त जगत ही सत्य जगत लगा तो समझ लो कि उसका मन की थाली इतनी काली कि आप वो धुल ही नहीं सकती जब सामने दिख रहा है कि जगत नैमित्तिक है यहां के शादी विवाह घर परिवार भी नैमित्तिक हैं, मौत सबको अलग कर देगी अपना भी स्वप्न में अपने लोग देखना नहीं चाहेंगे क्योंकि तो यह नैमितिक जगत है तो केवल नाट्यशाला का मंच है और ये कल्पना केवल सनातन धर्म में है और किसी संप्रदाय में नहीं है चाहे वो सनातन की ही आड़ लेकर के बैठा हुआ हो ये केवल धर्म में है ये श्रीमद भगवद गीता में भी कहा कि निमित मात्र भव सव्य कि हे अर्जुन तो निमित्त मात्र हो जा क्योंकि जगत तो निमित मात्र है सत्य यही है यहां हम सब एक नैमित्तिक कर्म के लिए आते हैं तो यहां की पूजा पाठ हवन यज्ञ ये भी नैमित्तिक है इनके नैमित्तिक नाटकीय फल तो हो सकते हैं लेकिन अनंत की राह यह नहीं दे पाएंगे यदि अनंत का मार्ग खोजना है तो कहा स्वजगत में जाओ और वो स्वजगत जगत तुम्हारे भीतर है तुम्हारा आत्मजगत है जहां राम की कथा में हमने जाना कि जीव रूप भक्ति रूप हम सब जानकी हैं आत्मा ही श्री राम है योग में स्थित हमारा मन लक्ष्मण है हमारा भक्ति का भाव भरत है और विषयादता और पाप को नष्ट करने का क्या जो भाव है जो सामर्थ है जो संकल्प है वो शत्रुघ्न है दस इंद्रियों से निग्रहित हो गया रथ लिया गया मन दशवरथ है और इस मन की तीन मनोवृत्तियां ही पत्नियां हैं कौशल्या सुमित्रा और कह के, के इतना बड़ा परिवार है और जब मन दशरथ है आत्मा श्री राम विराजते हैं तो तन अवध है और ये नहीं है तो इसका अवध हो जाता है सीधी सी बात है हमने सदा स्व जगत का अपमान और तिरस्कार किया इसीलिए तो हम गलत सोच को ही सही मानते रहे हमने अपने भाव गिराए और पैसे की कीमत बढ़ाई आज पैसे के लिए उम्र खाते हो नाते रिश्ते खा रहे हो संबंधों की मिठास खा रहे हो मन की ईमानदारी खा रहे हो पैसा तुम्हारा कितना बड़ा हो गया क्या आज बाप बेटे का भी आपस में यकीन नहीं रहा पति पत्नी एक दूसरे को धोखा देते हैं ऐसा मानते हैं वो और जो आप मानते हैं वही हम भी जानते हैं हमें क्या मालूम मां बेटे में विश्वास नहीं रहा ये बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं पूजा पाठी भगत हैं हम लोग और जिनके निमित्र जगत भी उजड़े हुए हैं वो जगत क्या पाएंगे जिनका रेहर्सल ही गलत है उन्हें कौन सा डायरेक्टर मंच पर आने देगा प्ले करने के लिए जिनका बाह्य गया उनका अंतर भी गया वो तो दोनों से जाते रहे उसी को आज कह रहे हैं कोल आज की ऋषा कहा त्रीर्ण रही वहतम अश्विना युव त्रिदेवता सौ भग निरुश्रवांशी नृष्ठम वाम सूरे दुहिताथम ये आज की ऋषा है और हमारे ऋषि हैं हिरणेस्तु अंगिरस जो जो जीवन ज्योतियों की स्तंभ हैं प्रकाश हैं पर्वत हैं और हम सब सबके अंग अंग में व्याप्त ज्योतियाँ जिनका स्वरूप है ये वेद की ऋचा है ये स्वजगत की कहानी है वेद स्वजगत की कथा सुनाते हैं संप्रदाय वाहे जगत को ही निमित्त जगत को ही सब कुछ बताते हैं इसीलिए आप जाकर भी नहीं सुधर पाते हैं क्योंकि जब आप सत्य ही नहीं जानते झूठ को ही सच मानते हैं तो आप कितने सच्चे हो जाएंगे सीधी सी बात है तो कहा त्रि नो उन तीनों धारण सृजन और संहार की शक्तियों को पहचानो जो तुम्हारे भीतर हैं अ उ अमा ओम उम, ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी वो यज्ञ की त्रिदेव शक्तियां नौ माने जो हम में हैं जो हमारे में व्याप हैं रहीम जो तत्परता से क्षण क्षण वहतम तम अश्विना प्रवाहित करती हैं ब्रह्म ज्वालाओं की यज्ञ को हमारे अंतर में युवम और हमें जीवन का एक नया जीवंत क्षण प्रदान करती हैं हम अगली सांस धड़कन और क्षण पाते हैं बैंकों से नहीं आती भौतिक जगत नहीं दे सकता आत्म जगत से ही आती हैं और उस आत्म जगत को तुम कुछ नहीं मानते हो ढूंढ करते हो भक्ति बनने का मैं जो कहूं तो सच हो जाए मैं कहूं तो वो मिट जाए तांत्रिका बनते पहले कोई ऐसा कह, कहने से सकुचाता था कि सब लोग डायन कहेंगे यहां बड़ा फख्र होता है कि हम डायन है ना त्रिनो तो त्रिनो रईम वहतम अश्विना युम त्रिदेवता उन परम पूज्य परम वंदनीय सम्माननीय उन तीनों देवत्वों को तिरुतावतम जो निरंतर तिरुहित कर रहे हैं हम पर धिया हा और धारण करा रहे हैं जीवन के क्षण बुद्धि और विवेक ये कहां से पा रहे हो तुम तो? बैंक से जॉब से नाते रिश्ते रहे हैं? या अंतरात्मा कहां से पाते हो और आज उसी को धिक्कारते हो आज उसी का अपमान करते हो तुम तो? भूल जाते हो कि फिर भी वो तुम्हारा सम्मान करके तुम्हारी जूठन को रथ में बदल रहा ईश्वर होकर भी तुम्हें दे रहा है और तुम्हारे में कोई लज्जा नहीं है बड़े सत्यवादी हैं हम तो बड़े प्रिंसिपल वाले हैं बड़े भगत हैं अरे आत्मा के साथ गद्दार क्यों फिर अपनी ही अंतरात्मा आत्मा से क्योंकि यदि यहां ईमानदार होते तो जगत में सदा धुले रहते तू मैंने कभी भी मदार के बीच से आम को होते नहीं देखा है और आम के बीच से मदार उगता नहीं देखा है बीज भीतर है यदि बीज पवित्र है तो तू पवित्र है और बीज से ही तेरा रिश्ता कटा है तो तू जघन ने अपना बाहर की पूजा पाठ दिए थे अभ्यास करो स्वभाव बनाओ बाहर की कोई भी विष्णा तुम्हारे अंतर की राह का बाधक न बने प्रभु उसे भी समेटे तुम पर अतिशय कल्याण हो लेकिन बाहर के पूजा पाठ हवन यज्ञ इसलिए कराए थे कि इन्हें स्वभाव बनाओ और अब अंतर स्वजगत में आकर आत्मा के प्रति करो ये सनातन धर्म है और वो एक आत्मा है जो हम सब में समाया है तो अभेद भाव से जीना सीखो जिसका यह भेद नहीं गए उसे ईश्वर की राह कभी नहीं मिलेगी संप्रदायों ने कहा भेदी जियो यही सब कुछ है ये भेद तो क्या कहा त्री सौ भगवत्व के वो तीनों ही तो अशास्त्र शास्त्र ज्योतियों के द्वारा यज्ञों के द्वारा उत्पत्ति के द्वारा भक्शब्द होता है उत्पत्ति सृष्टि इसका अर्थ केवल किसी एक यौनांग से ना लगाइए वहां निमित्त अर्थ है ये जैसे भगवान अर्थात सृष्टि को वान माने वाहन करने वाले परमेश्वर तो यहां कहा है त्रि सौ भगवत कि जिसने हजारों हजारों यज्ञों के द्वारा ज्योतियों के द्वारा तो हम तुमको तिरुतम निरंतर उत्थान दिया है उठाया है बारंबार जड़ योनियों से जो चेतन धाराओं में लाया श्रवाणसी जिसने तुम्हें सांसों धड़कनों और उत्पत्ति से वरद किया है न अष्ठम और आज अगर आवागमन से बारंबार सृष्टि से बचना है वाम सूर्य तो आज उस ईश्वर के वामां हो जा अपनी आत्मा के साथ ना जोड़ सूर्य उस सूर्य के आत्मा की दुहिता और सूर्य की जो पुत्री है जो पृथ्वी है आरूह रथम ज्योतियों का रथ लेके चल गगन को उठ जा द्वार भीतर को है राह भीतर से अनंत को जाती है बाहर की हर राह चक्रव्यूह में फंस के रह जाती अपने को पढ़ो अपने को जानो दुनिया की चौदराहट छोड़ो मिटने की बारी है अब बहुत उधार खा चुके हो आत्मा से जीवन के क्षणों का और नहीं हुए हो उसके धोखा देते रहे हो अपनी अपनी अंतर आत्मा को कब तक सहेगा वो सोचो विचार करो जवाब नहीं जागे वो फिर कब जागेंगे ये हठ धर्मिताएं छोड़ो कुछ चक्रों से बाहर निकलो अमृत रह लो नहीं तो अब मिटने में देर और अधिक नहीं है तुम सोचो कि तुम हमेशा ही करते रहोगे ये नहीं होगा वो तो दयालु है कृपालु है कि तुम्हें अवसर देता रहा वो तुम्हें जीवन देता रहा और आप दुनिया को विष देते रहे सचराचर में उसका भाव करके सचराचर की चरण रज को माथे से लगाना था आप दंभ के रावण बनते रहे कौन क्षमा करेगा हमको यदि यह स्वभाव हमारे हैं तो। जिसके पास विनम्रता नहीं उसके पास कोई भक्ति नहीं है जो प्राणी मात्र पर दया नहीं करता वो ईश्वर की दया का फिर पात्र भी नहीं है और जिस पर प्रभु दया नहीं करेंगे उसे तो मिटना ही पड़ेगा अपने आप को धोखा मत दो ये वेद की वाणी है वक्त की आवाज है बहरे मत बनो इसे भीतर उतर जाने आज का ब्रह्म सूत्र भी खोल लें कह रहे हैं कंपनाथ कि संपूर्ण चेष्टाएं जागृति गति जो कुछ भी है वो उस आत्मा के द्वारा ही है कम पनाथ और वो आत्मा कहां है आप सबके भीतर है ढूंढ रहे हो भगवान को और भगवान खुद सेवा कर रहा तुम्हारी झूठन को रथ में बदल रहा और तुम्हें याद नहीं कि ये हटा तो हम हैं ही नहीं उसी की दया कृपा पर पलते हो और झूठ कपट और दंभ जीते हो तो कहा कम पाना हर गति और चेष्टा जब उससे है तो उस आत्मा को ही जीवन मानो न कि पैसे को ही सब कुछ समझो और मट्टी के पीछे भागते रहो ये नाते रिश्ते भी तुम्हारे क्षण भंगुर हैं इनमें कोई उम्र बाकी नहीं है ये तुम्हें सांस धड़कन नहीं दे सकते और पापों की गठड़ी बनते जा रहे हो कौन सा दब जिए जा रहे हो कम उसकी मर्जी के बिना क्या एक पत्ता भी पेड़ पर हिलता है कांपता है संपूर्ण चेष्टा कर्म क्रिया एक्शन रिएक्शन ये सब आत्मा से प्रकट होती और तुम्हें लगा कि तुम चौधरी हो तुम करती हो और तुम जब जिसको जहां चाहो मिटा दो जब जिसको जहां चाहो उठा दो और जब ये सारे पाप इकट्ठे होंगे तो तुम्हारा क्या होगा किसी योनी में भी ठो ठिकाना नहीं होगा तो कहा कम पना आजकल बड़ा जोर मारते हो और फलाने हैं ना उनको वाणी की सिद्धि है उसने हनुमान जी की सिद्धि कर ली मैं अच्छा अब लगता है गति चेष्टा इसी में आ गई है आत्मा में तो है नहीं रावण कुंभकर्ण ऐसा सुर महिषासुर वो तो देवी को सिद्ध नहीं कर पाए अब ये बड़े बड़े महाराक्षस और राक्षसियां देवी देवता सिद्ध करेंगे मती मारी गई है इनकी। ना। जगत निमित है तुम में कोई भी यहां ईश्वर का की बराबरी नहीं कर सकता निमित जगत में क्षण भंगुर जीवन है तुम्हारे पास और तुम अजर अमर को बस में करोगे मिट जाओगे आंखों के होते हुए भी जो अंधे का व्यवहार करे अगर प्रभु उससे आंखें वापिस ले ले तो इसमें गलत क्या है लेकिन सोचो कि फिर होगा क्या इसलिए कहते हैं आंखों को भी सम्मानित करो बुद्धि और विवेक का भी सम्मान करना सीखो नहीं तो आग का काम तो जलाना ही है जला के राख कर देती है या पाप जले या हम जले बोलो कौन जले कौन जले तो पाप जलाओ अतिशय निर्मल पूछा किसी के साथ गलत व्यवहार मत करो क्यों क्योंकि जो भी गति है उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी तो कांपता नहीं है कब बना आत्मा ही है और जब वो है तो उसको अर्पित होकर जीना सीखो मैं आपके सामने एक छोटी सी तस्वीर रखता हूं आप मंदिर में आए हैं बड़ी श्रद्धा आस्था के साथ खैर ये तो पुराने जमाने की बात है के लोग मंदिर आते थे तो सोच समझ के आते थे अब तो इतने बेसुद हैं कि बस चले ही आते हैं अगर आपको किसी बड़े ऑफिसर के यहां जाना है उसने आपको बुलाया है आपको लगा कि आपका सौभाग्य जगह है तो आप वहां लंगोटी तहमत पहन के तो नहीं जाओगे सलीके के कपड़े पहन के जाओगे नहा धोकर के साफ सुथरे होके जाओगे है ना कि नहीं जाओगे और बड़ा सावधान रहोगे कि यहां क्या बोलना है कैसे बात करनी है क्योंकि एक बहुत बड़े दयालु बड़े ऑफिसर के यहां मेरे को आने को मिल गया है इनकी दया होगी तो मेरा वारा निरा हो जाएगा तो बड़े सावधान रहोगे बोलो रहोगे या वहां अबे तबे करके बोलना शुरू कर दो बोलो क्या करोगे और दुनिया के मालिक के मंदिर में आते हो तुम्हें कोई तहजीब नहीं आती सोचो विचार करो कि आज ईश्वर का मंदिर और धर्म का तुम्हारे जीवन में स्थान क्या है उसके यहां जा रहे हैं कपड़े धुले होने चाहिए स्त्री होनी चाहिए प्रेस होनी चाहिए और ढंग से नहा धो ले बाल बाल भी काजे से बना लें और सोच समझ के बात करनी है क्या यहां भी ऐसा करते हो भी ऐसा करते हो और दुनिया के मालिक के घर आए हो क्या यहां भी ऐसा करते हो आज तुम्हारे जीवन में धर्म और ईश्वर का स्थान कितना बड़ा है मैं जानना चाहता हूं यहां असावधान है जैसे भी है चलो चले चलते हैं दुनिया के मालिक के सामने दुनिया के मालिक के सामने जिसकी एक एक सांस तुम्हें भीख में मिलती है एक एक क्षण उसके सामने जरा सोचो कि तुम में श्रद्धा कितनी है तुम में आस्था कितनी है तुम में यकीन कितना है विचार करो बड़े ही सौभाग्य से सत्संग मिलता है अति दुर्लभ है बड़े भाग्यवानों को मिलता है लेकिन उसकी कितनी महत्ता हम करते हैं उसका कितना महत्व हम करते हैं यह भी पूछ ले हम अपने आप से विचार करो और एक दूसरी तस्वीर देता हूं कि मंदिर में आए हैं पुजारी ने प्रसाद दिया प्रभु का प्रसाद क्या आप उसको तिरस्कार से लेंगे बोलो या बड़ी श्रद्धा आस्था से उस प्रसाद को ग्रहण करेंगे और उस प्रसाद को कि भगवान के मंदिर का प्रसाद है इसे अपवित्र नहीं होने देना है तो आप नाली में तो नहीं फेंकेंगे फेंकेंगे क्या और आज आत्मा स्वयं तुमको जीवन के क्षणों का प्रसाद दे रहा है उसे झूठ कपट विषांतता दंभ और गंदगी की नालियों में भगवान के दिए अमृत क्षणों का प्रसाद डाल रहे हो उम्र को फेंक रहे हो और तुम्हें डर नहीं लगता क्यों कर रहे हो ऐसा क्या अजर अमर हो या उसके बिना भी तुम्हें सांसें मिल जाएंगे प्रभु के साथ भी ऐसा व्यवहार अरे इस पाप का प्रतिकार क्या होगा जो हर सांस कर रहे हो तथा कथित भक्ति के नाम पर गोविंद कम पनाज जब गति वो है गंतव्य वो है लक्ष्य वो है सांस धड़कन जीवन का क्षण वो है और उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता तो तुम पेड़ हिलाने के सपने क्यों देख रहे हो भगवान को चुनौती इसे तुम अंधता कहोगे या भक्ति कहोगे तो कहा कि अंतिम रूप से श्रद्धा लाओ है ना इससे पहले के पूर्व मंत्र में ब्रह्म सूत्र में कहा था पहला इसके पहले वाला जो सूत्र है कहा था श्रवण अध्ययन अर्थ प्रतिषेधा स्मृति चार की खाली पाठ कर लेने से अध्ययन कर लेने से उसके अर्थ जान भर लेने से आवागमन से मुक्ति किसी को नहीं मिलती है पाठ कराए स्मृतियों ने का ये भाव नहीं है और वेद तो इसे मानता ही नहीं है बात पाठ करने की नहीं बात पाठ जीने की है आचरण में विचार में व्यवहार में हर सांस में हाँ। एक लाख माला फेर दिए। है राम नाम बैंक में कापियां जमा कराएं। क्या नाटक कर रहे हो ये बताओ राम नाम कितना जी आए हो राम पर आश्रित होकर एक सांस भी जिए हो तुम जनाज़ी आए जीए हो तो दंभ पे अपनी कुटिलता पे कुलक्षणों पे, दूसरों को पीड़ा देने और सताने में बढ़प्पण खोजा तुम्हें जो दूसरों को नरक दे रहे हैं क्या उन्हें वैकुंठ मिलेगा नरक का भी जो सबसे गिरा हुआ स्तर है वही मिलेगा और यही कृष्ण भक्ति में है कहा एक है साधे सब सदे और सब साधे सब जाए तो राधा ने बताया है कथा में चलते हैं कि कृष्ण को वही खरीद सकता है जो संपूर्णता से पहले कृष्ण पर बिक जाए न्यौछावर कि ईर्षा कहाँ रखोगे द्वेश कहां रखोगे लोभ कहां रखोगे दम्ब कहा रखोगे कपट छूट फरेब कहां रखोगे विषांतताओं का क्या होगा अर्पित तुम में प्रभु पे हो सकता है आप कौन क्योंकि उसने कहा कि नंद जी संपूर्णता से जो अर्पित होगा वही पाएगा इसे और कोई नहीं खरीद पाएगा तुमने कहा हम कपड़ से खरीद लेंगे परेब से नहीं और नोपियों ने खरीदा गोविंद को गोविंद की होती दही बिलो रही है तो वो कांधे पे झूल रहा है वो कह रहे हैं कहां है या कहते देख नहीं रहे कांधा झुका जा रहा है ये भक्ति भक्ति में दो नहीं होते दो आए तो विषया शक्ति है ये नहीं भक्ति है अगर भक्ति में दो आ गए तो क्या है ये विषया शक्ति है बदमाशी है ये भक्ति नहीं है प्रेम गली अति सा में दो न समाये भक्ति दुनिया को दिखाने के लिए नहीं है तो मेरी मेरी अंतरात्मा से जुड़कर जीने की बात है यमराज तुम्हारा यह साहस कि तुम शिव को बांधोगे थर थर कांपने लगा यमराज कहा भोलेनाथ मैं तो जीव मारकंडे को बांध रहा था कहा था कहा यमराज क्या तुम जानते नहीं हो कि जीव का अपना कोई स्वरूप स्वरूप नहीं होता है और इस यमराज भी रुक जाएगा थरथर कांपेगा भक्ति को स्वीकार कर लो कहा भोलेनाथ आप प्रकृति के अटल नियम तोड़ रहे हैं अभी यदि मैंने इसको नहीं पकड़ा तो यह अमर हो जाएगा कहा यमराज ये अमर हो चुका है है उसका वो जाने लेकिन अपने गोविंद को दूसरे में खोजने कौन जाएगा यहां वो तो है ना यहां और जो बाहर खोज रहे हैं वो कृष्ण को नहीं झूठे दम्ब हो जाए अंधता को खोजते जहां बैठी है वो गोपी और उसी की नकल में गोपो ने भी गोविंद पाया है हा जो जहां बैठा है अपनी आत्मा में झुका झुका सा है बाहर निमित जगत है गोविंद के निमित होकर के हम काम करेंगे हम तो कृष्ण के ग्वाले हैं वो तो सखा है मित्र है हमारा वो भूमंडलों का अधिपति है लेकिन गुरु नहीं बनता वो तो सखा है सबका इसीलिए तो हर घट में बैठा है ये साधना और तपस्या का परमोच शिखर है मनोविज्ञान का ये उत्कृष्ट धरातल है बौनी मानसिकता इसे नहीं पा सकती माला फेर लिया है ठुमके लगा लिए हैं ये कोई भक्ति नहीं हुई है ये खुराफात हुई है मेरी भक्ति दूसरा क्या जाने मैं जानू जाने गोपाल बस तीसरे का काम क्या इसमें कोई गांव की नौटंकी है कि पूरा गांव देखे भक्ति बहुत सरल भाव है बहुत सरल भाव और वो एक मौन में जाकर के ही मुखर होती है जब हरूर छा जाते हैं शून्य जब नीरवता का हरूर अखंड साम्राज्य होता है जब बाहर होते हैं गहरे अंधेरे तब भीतर प्रकाश होता है और धीरे धीरे उसका रूप उघरता है मन देखता है और प्यास पड़ती है फिर लिपट कर एक हो जाते हैं और अनहद बांसुरी बजती है ना होने में ही सब कुछ होने का भाव का नाम भक्ति है कि बाहर भटकने का नाम कोई भक्ति है आपने इतना सस्ता कर दिया उसे तीछे भी वेद में हम पढ़ के आए हैं कि स्वरूप कृतनु मुह दूद घाम इव गोदुहे दूहे जुमुम देवी, देवी। के संपूर्ण सगुण साकार को स्वरूप को प्रकट करने वाले कृतनु कलाकार ही चित्रकार स्वरूप कृतनु मुंहत है और कैसा सुगढ़ कलाकार है तू तो? कि खुद ही बनाता है रूप घड़ता है अंग अंग नए नक्श और मुंहत खुद ही बंध जाता है उस खिलौने के भीतर आत्मा हो क्या बैठता है वाह स्वरूप है कि हर खिलौने को बनाता है तू रोम रोम कण कर सजाता है तू और फिर उसी खिलौने में अपने ही बनाए खिलौने में बंध जाता है तू भक्ति जानते हो भक्ति वेद में शक्ति भक्ति बाकी जगह पढ़ लेना वो नाच लेंगे मटक के दिखा देंगे दिव्य अलौकिक दधारी गऊ की भांति संपूर्ण सचराचर का आत्मा होकर दोहन करने वाले बोध हुए हे अद्भुत वाले हे गोविंद आत्मा है। जो मसी देवी देवी सु हाथ में ब्रह्म में यज्ञ करती तेरी उस अर्ध चंद्राकार भाल छवि का मैं घट घट क्षण क्षण चिंतन करने लगा भीतर है ना हा? क्या बात है तुमने कहा बाहर है बाहर तुम्हारे दम है बाहर तुम्हारे झूठ है बाहर तुम्हारे पाप हैं और अधा पापी भगत बनने का स्वांग भी बढ़ता है गुरु गुरुवाय हो जाती है नो दूमसी देवी देवी क्षण क्षण घट घट ब्रह्म ज्वालाओं में यज्ञ करती तेरी उस कांति कांतिमयी ज्योतिमयी छवि का अर्ध चंद्राकार भाल तिलक जिसका गोविंद मैं तेरी उस रूप का हर घट में हर ओर चिंतन करने लगा हूँ देखने लगा हूँ अब वाह आडंबर मुझे पाते नहीं है सब में तू ही नजर आने लगा है वेद का ऋषि कह रहा है और ऋषि मधु है दिव्य ऋषि है ऋग्वेद के ऋषि है वेदों में भी प्रथम वेद के ऋषि है और तुम कहते हो कि वेदों में भक्ति नहीं है तो तू कौनसी वाली ले आया भाई क्या रूप देख रहा हूं तेरा जहां जहां नजर की बीनाई जाती है हर रूप में गोविंद तेरी वो मुस्कुराती हुई छवि मुझे नजर आती है और देखता रहा हूं तुझे सब में पाता रहा हूं तुझे सब में तुम मन भीतर को भी मेरा ध्यान उतर आया है और जब झांका है भीतर तो अंतर में मैंने तुझे ही हर सांस यज्ञ करते पाया है तो मेरे मन में एक तड़प जगी है एक भाव जगा है एक कल्पना उभर आई है क्या है वो क्यों पना सबना गई सुमा से सोम पापी गोदा इद्री बदा क्या आज सवन हो जाए सवन एक स्नान का नाम होता है सवन वैसे कई अवस्थाओं में होता है जब बच्चा पैदा होता है उसको पवित्र करते हैं जो सौर का स्नान होता है उसका नाम सवन स्नान है जब व्यक्ति मर जाता है उसकी चिता को नहलाते हैं पवित्र करते हैं अगलियों को अर्पित करने से पहले उसे स्नान को भी कहते हैं समान स्नान और जब वधु विवाह से पहले मंडप पर आने से पहले वर के जल से नहलाई जाती है तो उसे भी क्या कहते हैं समान स्नान तो का, उपना सबन आ गई तो मन हुआ आज समन ले ले तेरे साथ भावरे हो जाए मेरे अंतर के देवता के साथ तुम तो बार भाग गए थे उपना सबन आ गई तो आज सवन के लिए मेरी सुदियां तेरे पास गोविंद आ गई सो मास से तो तेरी ज्योतियों को धारण करने के लिए तेरी ज्योतियों के वर्ण के लिए ज्योतिर्मय है पिया तो ज्योति ही तो बनना मुझको तो अपना आ गई सो मास से सो अप ज्योतियों के जल कही आसपन है वर के जल से ही ना आचमन भी लेती है ना वधु शादी से पहले तो सोम से सोमियों के लिए का का ही चल है है है अपा पानी और उसी भावरों की कल्पना से जो मस्ती जो नशा आया है कि मन झूमा झूमा जाता है जैसे मदमाती ये धरती सूरज की भावरों में घूमती रहती है आज मेरा मन पिया का वरण करेगा उससे भावरे लेगा मन है कि झूमा जाता है भक्ति ऋषि के पास है विषया के पास नहीं भक्ति जानते हो होती क्या है कैसे जानोगे कि जब मेरा संपूर्ण में उतर आता है और उसी में मैं संपूर्ण हो जाता हूं फिर धरती क्या और आकाश क्या जन्म क्या और वक्त क्या आत्मा का हिंडोला है पूर्ण पूर्णादत है सब कुछ अद्वैत हो गया है भक्ति ने अपनी पूर्णता पाई है तो गोदा इधरे वो मदा वेद सुना रहा हूं आ, कहते स्वामी जी वेद समझ में नहीं आते तो तेरे और क्या समझ में आता आ, के मन है कि जाता गोविंद आप में प्रभु आप में आचमन लिया है वर के जल से नहाए हैं वर का जल का आचमन लिया है गोदा इधरे गो माने ज्योतियों को देने वाला सूरज की बनाती हे मेरे प्रियतम हे सूर्य हे कृष्ण भगवान ने कहा ना ग्रहों में मैं सूर्य हूं आज मन भावों से पहले ही तेरी भावरे लिए जाता है मन है कि झूम ही जाता है अथा ते अंतमा नाम विद्या सुमती नाम मानव अतीक्षा आ अरे प्रियतम हम पहुंचे कैसे तुम तक अथा थे अन तमा और हल्दी का उट्टन जो था वो कौन सा था विद्याम सुमती नाम विद्या और सुमति का था ये कोई साधारण उट्टन नहीं था जो विवाह से पहले हम नहाए हैं अपने रोम रोम को मांझा है तो विद्या की हल्दी थी सुमति का अन्न था उसका बना था तेल का उपटन और उससे हम अपने आप को मांझते रहे थे तपते रहे थे गहन समाधियों में तब में अथात अंत मानाम वेद्याम सुमति नाम मानव आ गई और अपने मन को हर ओर से हटाते रहे कोई प्रसिद्धि कोई समाज ने भी लोगों ने भी बाह्य जगत ने देनी चाहिए हमने नहीं ली किसी ने कहा हम गुरु हैं उनके हम उनकी चरण रज ही रहे कोई दम्भ नहीं जिए हाँ कि अब सौ मठ हो जाए अब दस लाख सेले हो जाए ये नहीं विद्याम सुमति नाम विद्या और सुमति की उन से दे रहे और यहां तो सोठ की गांठ भी नहीं थी पंसारी सारे गुरु हो गए थे तांत्रिकाएं हो गई थी जहर भर रहे थे दूसरों के जीवन में अपना सिक्का जमाने के <laughs> क्या क्या धर्म जी अर्थात ही अंतमान विद्या सुमति नाम विद्या और सुमति के उपन थे और ऐसा मा मानो मा माने नहीं नकारते रहे अपने आप को अतीक्षा या वेद में संधि उल्टी लगती है अतीक्षा है इसको पलट दो तो ख्या धन अति हो जाएगा ख्याति से किसी भी प्रसिद्धि को हम नकारते रहे अब तुम प्रसिद्धियों के लिए जीते रहे झूठे दम के लिए तुम क्या जानो गोविंद होता क्या तुम क्या जानो भक्ति है क्या मानो अतीक्षा आ गई तभी तो आज बुध ही रहे हम अंतर के जगत में आप तक पहुंच पाए और मेरे अंतर का जगत जहां भावरे होनी हैं वो कैसा है कहा शास्त्रों सूर्यों से भी तेजस्वी सूर्य आत्मा श्री कृष्ण श्रीवर है सारे ग्रह नक्षत्र कुमकुमों के जैसे लटके हैं मेरे अंतर के जगत में क्योंकि सारे सचराचर का जीवंत चित्र ही तो ये शरीर है कारण का भी तू जहा पवित्र नदियां हैं जहां पर्वत और जलाशय हैं आज ये मेरा विवाह मंडप बना है ऐसा किसका होगा लेकिन हम पूछे कैसे यहां तक हमने गोविंद पाया कैसे आपको परे ही विग्रमाश्रितम इंद्रम पृछा विपक्षितम ये सखी प्या आप परे ही दूर हटाते रहे नकारते रहे विग्रम ग्रह माने होता विश्व विष से रहित होते रहे इंद्रियों के ये चौराहट ये कपट ये छूट, ये फरेब ये मक्ारी परे ही परे हटाते रहे अपने आप को विग्रम इन विषयों के विष से अपने को दूर करते रहे रितम इंद्रम स्था तेरी ही ज्योतियों में तेरे ही भाव में गोविंद सदा स्थिर होते रहे रहेतम और सारे अतीत को चिताओं से जलाते रहे तो उस अतीत से हमें क्या लेना जो बीत गया सो बीत गया नारायण आप ही सब कुछ हो मेरा सर्वस्व आप पृछा विपश्यतम नहीं देखा लौट के कभी पीछे हमने ऐसी समाई तुम में हमारी सुदिया हे गोविंद हे आत्मा हे यज्ञ यस्ते यज्ञी आवरम इसीलिए तो हे मित्र आज मित्र भाव में तेरा पीतांबर उड़ने के लिए लपटो का हम सब योगी आ गए हैं अर्पित हैं तुम तुम जानते हो भक्ति होती क्या है है? जोर जोर से भजन गाया है कुछ एक भीड़ पीछे चलती यहां एक पूंजीपति आता था आगे आगे वो गाता था जय श्री राम जय श्री राम पीछे गाते थे सब और गाते थे गुटका दे दे एजेंसी, हो कल्याण हाँ। क्या इसी का नाम काटती है परे ही विष जब जब विष आया हमने नकारा दम नहीं लेंगे झूठ कपट नहीं लेंगे रूप आ सकते हम नहीं जानते हम तो उसी के रूप पे आ सकते हैं और कोई रूप ही नहीं लेंगे जाओ यस्ते सखी ब्यामर और अपने आप को उस नवयुना की तरह परे ही दूर करते रहे कि ये खेत खलियान ये खिलौने ये मृग छोने नहीं तुम्हारे हैं कल कोई आएगा उसके साथ भावरे होंगे और ये सब तो छूट जाएगा परे ही उस नव की तरह यहां तो लिपटते रहे भक्ति माता हैं फलानी दाता हैं और जाने क्या क्या नाटक करते रहे परे ही विग्रमाश्रितम इंद्रम विपशितम ये सखी प्या क्या कहती है? उत ब्रुवंतु नो निधो निरंत चिदारत इंद्र इत संशय ब्रुवंतु ये बनावट ये ढोंग ढकोसले ये नकली मुखौटे ये ड्रामे नाटक उत ब्रुवंत नो इनको नकारा निदो निंदा आदि दूसरों के प्रति मन में कपट बैर छल रखना मन में जहर ही जहर भरना उत ब्रवंत नो नि दो चिदारथ एक ही भाव से गोविंद तुम में बसते चले गए मन था कि आप ही में झुकता गया आर्थ भाव से विनीत भाव से नारायण आपे को अर्पित होते रहे हे आत्मा हम तुम्हें ही स्वीकारते रहे दधाना इंद्रित दुआ तो आज हमको ऐसे ही धारण करो हे प्रियतम हे आत्मा हे यज्ञ दधाना हमें ऐसे ही धारण करो नारायण कैसे ई दुआहा जैसे संविधाओं को अग्नि धारण करती है प्रभु आज हमें ऐसे धारण करो दधाना इंद्र इद्दुआ जैसे लपटे संविधाओं को धारण करती हैं लपट बना लेती हैं अलग नहीं छोड़ती उनको अपने में मिला लेती हैं नारायण आज हम ऐसे ही मिले आप में पता नहीं आप लोग किस किस को मिलने कहां कहां चली गई थी हा, हा, कोई दादाजी तो कोई गुरुजी कोई पीर जी और कोई बेपीर जी है हाँ? हाँ? दधाना इंद्र आज ऐसे जला मुझको मुझमें बाहर की सुदी ही न रहे गोविंद तू तो है और मैं हूं मैं हूं और तू तो है फिर और किसी का काम क्या है तू सब में है सबको मिल सब मिले तुझसे अपने अपने अंतर जगत में मेरे जगत में तो कुंद तू मुझसे ही मेरी, मेरा है, मैं तेरा हूं और तू ही मेरा है। बाहर जगत का वाह जगत का काम ही क्या है बीच में से थोड़ा सा छोड़ते हुए चल रहे ह आगे क्या कहता है आम आशुम आशे देखो भक्ति का गीत सुना रहा हूं ऋग्वेद में और वो भी प्रथम ऋषि ने अम आशुम आशवे भर यज्ञ श्रीम पतियत मंदेयत सगा अम माने कच्चा आशुम माने चावल हा डिक्शनरी पढ़ोगे तो मिल जाएंगे सारे अम आशुम आशवे आशवे माने आशब रस कि कच्चे चावल का रस पतियत यत मंदयत सकम पतित तो उसको शराब बना के पीता है तो वो चावल उसे सुख देता है विषयों के लिए पीता है तो उसको सुख देता है वही कच्चा चावल राजस भोजन में लेता है उसे ऊर्जा शक्ति मिलती है उसको वो चावल उसको भी सुख देता है और उसी कच्चे चावल को अम आशम आशवे जब ज्योतियों के आशव में बदलने के लिए आहूतियों में योगी तपस्वी यज्ञ कुंड को वो चावल सामग्रीवत अर्पित करता है तो वो ज्योतियों का असव उस ताप, तापस को आनंदित करता है तो हे आत्मा हे यज्ञ हे पतित पावन सचराचर को सुख देने वाले पतित राजस सभी के सुखदाता हे आत्मा हे मेरे अंतर की देवता हे कृष्ण अम आशुम आशवी मेरे कच्चे चावल से बने मेरे शरीर को तन को भर यज्ञ श्री हम आज मेरे ही अंतर में अपने ही अग्नियों में जला दे भस्म कर दे हे सखा हे आत्मा आज इस जीव का संपूर्ण स्वरूप उसका अस्तित्व सब कुछ हे गोविंद तेरी ज्योतियों में मिले और सब ज्योति हो जाए अब बाहर की चिताओं पर जलने ये शरीर क्यों जाए पित्रयान पर ना नारायण ये आत्मा ही यज्ञ आप में जले और ज्योति हो जाए और जब वो ज्योतियों का असव हो प्रगट तो ये गोपी क्या करे अश पीतवा शत क्रतु घरों विण भवा प्रावो वाजेश अपने ही तन की ज्योतियों को छिंद देवी सा मैं पी जाऊतवा शतको और फिर जो मद चढ़े तो सारे अंधेरे बादलों को पर ज्योतियों का तेरी प्रहार करते नष्ट करती मैं प्रावो वाजे शु वाजेनम हो के मदमस्त यज्ञ की ज्वालाओं में गिर पड़ू और सदा सदा के लिए तेरी गोद समाओ क्या बात है क्या कल्पना है भक्ति की भक्ति जानते हो हाँ, यहां न चटक भक्ति है न मटक भक्ति है, है? नौटंकी भक्ति नहीं होती भक्ति तो एकांत भाव होता है अमर भाव होता है तम ते वाजेशन जाए हामा शतक धना नाम इंद्र साजे छो तब उसमें से जब उसमें हम समा जाए शरीर भी जल जाए जीव भी जल जाए हे आत्मा तेरी ज्योतियों में समाए तो यज्ञ की मर्यादा है कि इसमें से फिर पैदा होता है हा अन्न जला तो रक्त के कणों में आया ज्योतियों में आया शिशु में आया बसबियाँ जली पेड़ों के घर में तो अन्न में लाऊ तो तम ते वाजे वाजेम वाजयामा शतक्रत और तब उसमें से एक सुंदर मनोहर रूप प्रगट युगल रूप एक हो अम तेजे उसमें से यज्ञ होकर वाजीनम नम यज्ञ हो जाए वाजे शु यज्ञ में वाजयामा वो ज्योतियों का यज्ञ का स्वरूप एक प्रगट हो एक नन्ना सा सुंदर शिशु शतकृत रुद्र सा प्रलयंकर ज्योतिर्मय विष्णु सा सुंदर मनोहर धना नाम इंद्र सा और ज्योतियों के ऐश्वर्य से परिपूर्ण भरपूर अनंत की राह का अनंत राही हे गोविंद मिला मुझको अपनी राह ले चल मुझको दिखा मुझको इसको भक्ति कहते हैं इसे भक्ति कहते हैं और तब कहता है अंतिम दिशा में इसी सुरख की यो रायो अवनिर् महान सुपारा सुन बता स इंदिरा यो रायो जो आकर शीघ्रता से महाअनिर इस आत्मा रूपी महाअवनी पर अपनी महा कर गया अपने को अर्पित कर गया और इसी की ज्योतियों से यज्ञ होकर सू पारा उस दिव्य रहा में उस पार हुआ तस्मा इंद्राए गायक अरे उसी के गीत युगों ने गाए यज्ञ की ज्वालाओं ने अपने दहकते हुए ऊटो से गाए हैं वो लोक गीतों का नायक हो गया राधा माने ज्योति होता है कोई भणैती नहीं होता है समझो ये वेद के रस हैं, ये वेद के गीत हैं, भक्ति वेद की है जो धर्म में है और जो सांप्रदायिक है वो सब ठगते रहो गाते रहो चिल्लाते रहो प्रश्न भजन गाने से हमें विरोध नहीं है भजन करने से कोई विरोध नहीं है विरोध इतना ही है कि वो जो गाए हैं, वो तुमने जिये क्यों नहीं वो भजन तुम बने क्यों नहीं हो अभी तक खाली दिखावा भक्ति कर रहे थे सच्ची राह पर क्यों नहीं आए हो उसी को आज की रिचा में कह रहे हैं बोलो हाँ रिचा में लौट आते हैं हाँ अगले संडे से गोपाल जी की कथा आगे बढ़ाएंगे भाई भक्ति की कथाएं तो ऐसे ही चलेंगे क्योंकि भक्ति को जीवित करना है खाली को कहानी नहीं सुनानी है बोलो भक्ति रस में जीना चाहोगे या नहीं हाँ तो ध्यान से सुनो उसे उतारो नाटक मत करो और अगर फेरे और परिक्रमा लगाने हैं तो अपनी आत्मा की लगाओ वो तुम्हारे भीतर बैठा है सनातन धर्म कहता है कि तपस्वियों के पास जाओ उनसे तप के विषय में जानो ज्ञानियों के पास जाओ उनसे ज्ञान के विषय में जानो भक्ति को जानो और जब वो तुमको बताएं कि वो तुम्हारा आत्मा अंतर्मुखी होकर तुम्हारे में व्याप्त है तो फिर उससे लिपटना ना कि वहां मठ को लिपट के बैठ जाना क्योंकि बाहर का लिपटना दोनों का सर्वनाश है दोनों का हाँ। गुरु भी गया चेला चेली भी गए गए सब अकेले गए नरक में क्योंकि सबको लिपटना है अपने पवित्र कृष्ण से अपनी अंतरात्मा से वंदे कृष्ण जगत हमसे राह पूछो अपने भीतर जाओ हम हां ज्ञानियों से ज्ञान लो विनम्रता से लो तपस्वियों से तप की राह पूछो योगियों से योग का मार्ग जानो सब जानो उनके प्रति कभी भी कृद्धन मत होना विनम्र रहना उनके प्रति अर्पित भाव रखना लेकिन लिपटना मत क्योंकि अगर तुम उनसे लिपट गए तो उनका भी सर्वनाश है क्योंकि अपनी आत्मा से जो हट जाएगा और तुम्हारा तो उद्धार फिर होना ही नहीं है तो ना लिपटाओ ना लिपटो यही कृष्ण का सखावाद है अर्जुन कहते हैं कि आप मेरे गुरु हैं आप मुझे उपदेश करें तो कहते हैं तू मेरा अतिशय प्रिय शिष्य है और परम प्रिय सखा है मित्र है जहां कोई छोटा बड़ा होता ही नहीं होगा वो ज्ञानी होगा वो तपस्वी होगा वो योगी तो वो किसी धंधे में नहीं आएगा राह पूछता है बताता हूं तेरा प्रभु तुझमें बैठा है तुझे दिखाता हूं और सुन अब देरी मत कर लिपट जाओ नहीं तो मौका छूक जाएगा और क्योंकि धर्म की राह में ये सब नहीं है भीड़ लगती नहीं है तो इसलिए आपको समझ में नहीं फलाने मठ में लाखों चेहरे आते हैं हा <laughs> बोले उनके तो एक हजार मठ है <laughs> नहीं क्या कह रहा है त्रीनों अरे धारण सृजन और संघार के उस आत्मा को देवता को श्री कृष्ण पहचान पे, जो खुद कह रहा है हे hey अर्जुन ब्रह्मों में मैं परम ब्रह्म रुद्रों में शंकर वैष्णवों में महाविष्णु धनुर्धारियों में राम छंदों में गायत्री प्रणवों में ओंकार गुरुओं में देवगुरु बृहस्पति और संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय में वास करने वाला आत्मा ही hey अर्जुन मैं भगवान तुम्हारा अंतर का देवता तुम्हें खुद कह रहा है और तुम बहरे बन जाते हो तुम सुनना क्यों नहीं चाहती